पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है बोलो ओम आचार्य जी यहाँ पर द्वितीय प्रपाठक और किसवा खंड प्रथम प्रवाह सर्पा गंधर्वा पितरस तो ये जो सर्पा है ये भिन्नता है इन दोनों से ये गंधर्व और पितरों से भिन्न है ठीक है भिन्न है ये किस प्रकार भिन्नता मानेंगे इसकी सरीसृप तो जो सरकने वाले हैं उन प्राणियों को लिया जो सर सरकने वाले हैं सरीसृप और गंधर्व जो हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो हो गए और पितर लोग जो हमारी रक्षा करते हैं अन्य जो गौ अश्वादि प्राणी है वो प्राणियों के ही तीन विभाग करके वर्गीकृत किए गए ओ आचार्य द्वितीय प्रपाठक बाईसवा खंड द्वितीय प्रपाठक का बाई स्वाकंड। बाई स्वाकंड। बाई स्वाकंड। उसको धीरे प्रोल के और फिर बाद में चालू करना चाहिए हाँ, हाँ जी प्रथम प्रभाग प्रथम प्रभाग यहाँ पर आया है कि रप दुहानतम वरुण है तो इसका वरुण का जो है जो रप दुहानतम है तो इसका निषेध किया है निषेध किया है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 पहले मंत्र में वहाँ तो व्रतों की चर्चा हो रही थी आचार्य हाँ। तो सब ऋतुओं के बारे में सब इस तरह के बताए यहाँ पृथ्वी पृथ्वी अंतरिक्ष और दुर्लोक बारे में कहा है तो समुद्रम निधनम कहा है हाँ। इसको भी एक लोक में गिना है हाँ। क्या ये समुद्र एक लोक, क्या? एक लोक है क्या एक लोक है कह सकते हैं क्योंकि जीव जंतुओं के लोक मतलब तो वास का हेतु होते हैं और वसु की तरह से लोक मतलब वो हमारे को यु तैसे तो, तो लोकने या प्रकाशित होने लेकिन स्थान होते हैं कुछ बड़े बड़े जहाँ की बहुत प्राणी और ये रहते हैं तो समुद्रों का भी एक अपना बहुत बड़ा संसार है जितने प्राणी धरती के ऊपर रहते हैं विविधता है, है उससे ज्यादा विविधता वहां पर है समुद्र के अंदर बहुत विविधता है ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं और बड़ा भी बहुत है जैसे यहाँ पर जंगल है और हैं खेत हैं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 तीन सौ बहत्तर में बोलिए इसमें आया है जी सर्वे स्वरा इंद्र से और सर्वे ऊष्मा ऊष्माण प्रजापतिरात्मा और सर्वे स्पर्शा मृत्यो आत्मा तो इस इन वर्णों के साथ में इंद्र का प्रजापति और मृत्यु का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 बस एक तब तो तक बंदी और वैसे किसी ने कुछ लिखा नहीं है इसके लिए मेरे को मेरी जानकारी में नहीं है श्रेष्ठता इस संसार में तो संसार को छू करके रहें या थोड़े से दूर रहें और पूरे दूर रहें विवृत रहें पूरे यहां पर शुरुआत हमारी कैसी होगी संवृत्त कंठ से ही होगी स्वरों में भी स्वर शुरुआत में छूते ही जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना थोड़ा सा छुआ और बस फिर ऊपर उड़ गया उड़ता है ना थोड़ी देर तो रहेगा ही जमीन पे रहना ही पड़ेगा होगा और बस फिर ऊपर उड़ गया अब तो ऊपर ही चल रहा है विवरेज चल रहा है पूरा दूरी से चल रहा है और हवाई जहाज अगर नीचे चलता रहे जमीन पे ही तो सीधा चलता रहे तो ठीक है ऊपर तो निर्बाध चलता है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 बात है वैसे तो लेकिन कौन अधिक सकारात्मक है कौन अधिक नकारात्मक है उसमें जन्म से भी छूटना है मृत्यु से भी छूटना है दोनों से जन्म से भी छूटना है, जन्म तो अच्छा होता है ना उत्सव की बात होती है जन्म तो मृत्यु से छूटना है मेरे को वो कथन केवल इस रूप में तो इसको स्पर्श इस करेंगे तो मृत्यु के रूप में है यह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 तीन सौ बहत्तर पृष्ठ में अभी जो हम मंत्र देख रहे थे सर्वे स्वरा इंद्रत्म उससे में जो आगे दिए हैं तम यद तम यदि स्वरेशरण प्रपन्ना भूवम सत्वा प्रति वक्षति इतना ब्रुआत इससे क्या ये अर्थ निकल सकता है कि शुद्ध चरण का को कोई महत्व नहीं है फिर शुद्ध उच्चरण का महत्व नहीं है ये कैसे निकलेगा क्योंकि इसमें यही बताया कि यदि उच्चारण में हमें कोई त्रुटि हुआ है तो उसके चक्कर में ना पड़ के हम इंद्र के इंद्र से ही पूछो जो, नहीं, जो नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं ये नहीं है तम यदि स्वरेशु उपा स्वर में जो उल्हाना करे तो दो तरह से उल्हाना एक तरह तो है कि हमने त्रुटि की है तो उलाना कर रहा है कोई तब तो हम ही दोष के भागी हैं लेकिन ये कैसा प्रसंग है कि ठीक बोलते हुए भी कोई उलाना करे तो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 उसकी आलोचना करने लगे बोले इसका उत्तर तो इंद्र से पूछो सिपाही कोई कोई कार्य कर रहा है अपना जो कर्तव्य पालन कर रहा है बोले ऐसे क्यों कर रहे हो बोले अधिकारी से पूछो ये संविधान से पूछो न्यायाधीश ने निर्णय किया उसने संविधान के अनुसार किया अब कोई कह रहा है कि ऐसा क्यों किया आपने उसमें किसको किसको पीछे पड़ेगा बोले ये तो संविधान को पूछो मैं तो संविधान के अनुसार कर रहा हूं बस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 अगर इसका दोष होता और सामने वाले ने कहा कि भई आप तो मैं ये त्रुटि कर रहे हैं पता लग जाता है मान लो स्वीकार कर लेगा कि हां मेरे से त्रुटि हो गई, उनको पता है कि इसका उत्तर मैं कुछ दे नहीं सकता ये तो हमेशा ही पूछेगा हर चीज को पूछेगा आपने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे सफेद कपड़े क्यों पहन रखे भोजनालय में बैठे आप यहीं क्यों बैठे हुए हैं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 उनसे पूछो वही उत्तर देंगे आप ऐसे हमारे यहां भारत में गाड़ियों के जो स्टेयरिंग होते हैं चलाने के वो दाहिनी तरफ होते हैं गाड़ी के और कई देशों में बाई तरफ होते हैं तो वो कुछ पूछे बाई तरफ क्या होते हैं वहां पर क्योंकि वहां सड़कों पे दाहिनी तरफ चलते हैं हमारे यहां बाई तरफ चलते हैं बाई चलिए सड़कों पर वहां दाहिनी तरफ चलते हैं तो उस दृष्टि से मान लो है बोले यही क्यों रखा वहां पर वो अशोक वाटिका न्याय की तरह से कोई यूं ही पूछता जाए कि भाई ये क्यों किया तो क्या भाई ये तो उन्हीं से पूछो वहां के राष्ट्रपति से पूछो आप संविधान सभा के उनसे उन पूछो मेरे से छोड़ो इसको उस कुछ उस तरह से तो आगे देखें द्वितीय प्रपाठक का तेईसवां खंड इसमें एक अलग प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं है भी आध्यात्मिक विषय धार्मिक विषय ही है विषय तो वही आते रहेंगे तो कहते हैं त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः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 विद्यालय है विद्यालय भी आजकल तो वो केवल शिक्षा के केंद्र है बाकी तो घर पे ही आता है वही बच्चा आचार्य कुल में थोड़ा ना रहता है कुछ घंटे जाता है वहां पढ़ता है आ जाता है बाकी तो जैसा घर में चलता है वैसा चलता रहता है तो ये जो है आचार्य के कुल में रहना ब्रह्मचारी है अध्ययन कर रहा है अपने आप करनी आचार्य के पास रहते हुए और वहां पर भी अत्यंत आत्मान आचार्य कुले अवसाधयन नियमों के अनुसार चलता हुआ ये तीसरा ये तीनों धर्म के स्कंध है यह प्रथम द्वितीय तृतीय ये जो नाम लिए गए इस दृष्टि से और दूसरा इसका जो त्रयो धर्म स्कंध है तो यज्ञ अध्ययन दान ये जो तीन चीजें हैं ये धर्म के स्कंद है यज्ञ अध्ययन और दान यज्ञ अध्ययन दान ये जो गृहस्थ में तीन है यह तीनों धर्म के स्कंध है एक रूप में है यह पहला अब वैसे तो यहां पर तीन है और एक चौथी चीज भी बताई जाएगी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 जो अध्यापक होता है वो किस में है? अध्यापक आचार्य अध्यापक अध्यापक आएगा यज्ञ अध्ययन दान में गृहस्थी आचार्य भी उसी में होंगे आचार्य के लिए ही कह रहा हूं जो आचार्य गृहस्थी होते हैं क्योंकि अधिकांश तो गृहस्थी होते हैं आजकल अलग रूप है थोड़ा कम होता है सब गृहस्थी नहीं होते लेकिन यू अध्यापन पाठशालाएं और ये सब जो है उसमें अधिकतर गृहस्थी ही होते हैं अध्यापक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 प्रास्त्रवत वो तपाया तो तपाया तो तपने से उसमें से जो सार निकला वो निकला तीन विद्याओं का रिक शाम तीन वेद निकल गए सार के रूप में वेदों में जो सारा ज्ञान है वो लोकों में जो है वही तो है सारा सृष्टि विद्या है जीवन है कैसा चलना है क्या होना है उसी का ही तो सार है इस तो सारे संसार को लोगों को तपाया तो तपाने से जैसे कि सार निकल करके आ जाता है उसका सार निकल गए तीन विद्या तीन वेद अब इन तीन वेदों को भी तपाया उसने ताम अभ्यतपत तस्या अभि तप्ताया एक अक्षराणी संप्राश्रमंत भूर्भुव स्व इति तीनों वेदों को भी तपाया तो उसका भी सार निकल के आ गया वो क्या निकला भू भुव, भुव और स्व ये तीन अक्षर आ गए तीन शब्द आ गए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 हर जगह ओम बिंधा हुआ है कुछ भी क्रिया हो रही है कोई वस्तु हो तीनों लोगों, उनसे प्राप्त ज्ञान हो भू स्व के रूप में हितकारी आदि जो हमारी अपेक्षित चीजें हैं, वो हो, उन सब में ओंकार चुका हुआ है उसका सार अंत में निकलेगा ओंकार कुछ भी होगा ओंकार कुछ भी होगा ओंकार को हो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वहीं पर ही पहुंचेंगे और इसी ओंकार से सर्वा वाघ जितनी भी वाणियां हैं जितने भी शब्द हैं वो इसी से बिंधे हुए हैं जैसे कि उसी को बता रहे हैं वेदवाघ जितनी भी है वो सारी की सारी उस ओंकार को उस परमात्मा को बताने के लिए ही है वैसे दिखेगा कि ये हमारे को लौकिक चीजें भी बता रही लेकिन अंतिम प्रयोजन अंतिम तात्पर्य उस परमात्मा में ही है तो जितनी भी वाणिया हैं, वो सब उसी में उत्प्रोत हैं वो ओंकार इन सब वाणियों में विद्यमान है ओंकार ए वे सर्वम ओंकार वेदम सर्वम ओंकार सब कुछ है ओंकार ही सब कुछ है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 लेकिन चित्र को देखते हुए हमारे अंदर उसका कर्तृत्व ध्यान में आ जाता है और हम उसी को ही मानते हैं ये तो वही तो है ऐसा है, अभेद के रूप में हम कथन कर लेते हैं उस तरह से ये सब कुछ ओंकारी है उसी के द्वारा व्यवस्थित है ये सारा का सारा तो सर्वम इदम ओंकार एव इदम सर्वम ओंकार एव इदम सर्वम ठीक है अब इसके बाद में पीछे जो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 दूसरा मध्याह्न में मध्याह्न के बाद में निकाला जाता है उसको मध्याह्न दिन सवन बोलते हैं एक सायकाल या रात्रि में निकाला जाता है उसको तृतीय सवन बोलते हैं वो तीसरा है इसलिए उसका उल्लेख यहां पर किया जा रहा है कि यत वसु नाम प्रातः सवनम वसु जो ब्रह्मचारी होते हैं वसुओं का वसु भी देवता है आठ वसु माने गए हैं तैंतीस कोटि देवता सुने ना तैंतीस करोड़ देवता तैंतीस करोड़ देवता है न? कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो तैंतीस करोड़ जनसंख्या थी यहां की है लगभग तैंतीस करोड़ थी अब तो सवा अरब है तो तैंतीस करोड़ जनसंख्या थी कई लोग उससे जोड़ते हैं कि हमारे एक एक आदमी यहां भारत का देवता है बच्चा बच्चा राम है हर बच्ची सीता है और हर बच्चा यहां का राम है एक परिकल्पना है वो 33 करोड़ देवता एक तो ये कथन होता है करोड़ और एक होता है 33 कोटी देवता 33 प्रकार के देवता कोटि मतलब होता है ना प्रकार करोड़ नहीं कोटी 33 प्रकार के देवता उसमें आठ प्रकार के देवता ये आठ वसु हैं इसलिए वसु नाम बहुवचन वसुनाम प्रातः सवनम जो वसु हैं और एक वसु ब्रह्मचारी भी होता है वसु ब्रह्मचारी होता है तो वसुओं के कितने होते हैं वसुओं का प्रातः सवन होता है सोमयाग में जो प्रातः काल का समन होता है पहला वाला वो ऐसा है जैसे वसुओं का है वसुओं की गति वहां तक होती है प्रातः तक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 सुब्रह्मचारी तो वो प्रातः सवन के समान है पहला ही समन किया है उसने तीनों सवन नहीं किए। सोमयाग की पूर्णता कब होती है जब तीनों सवन होते हैं मात्र एक से नहीं होती है लेकिन जिसने इतना किया है तो प्रातः सवन किया है उसने आगे रुद्राणाम माध्यम दिनम सवनम जो रुद्र ब्रह्मचारी होते हैं रुद्रों का उनका माध्यम दिन समन होता है मध्य वाला भी हो जाता है प्रातय तो हो ही जाता है क्योंकि वह चौबीस को पार कर चुके हैं और 24 को पार करके 30 दूसरा जो ब्रह्मचर्य बताया गया एक तो 36 वर्ष का बताया गया 36 वर्ष का 36 वर्ष का मानते हैं और 44 का भी मानते हैं 36 का और 36 का मानेंगे तो 12, और 44 का मानते हैं तो 11 चौक 44, 36 का मानेंगे तो भारती या छत्तीस अब वैसे रुद्र जो होते हैं वो 11 होते हैं 11 होते हैं और 11 को 4 से गुणा किया तो 44 हो गया 11 चौक 44 8 को 3 से किया था तो 24 हुआ था तो 44 भी मानते हैं रुद्रानाम माध्यम दिनम सवनम माध्यम दिन सवन होता है उनका आदित्याम च विश्वेशम च देवानाम तृतीय सवनम और जो आदित्य ब्रह्मचारी होते हैं उनका और सभी देवताओं का जो भी जीवन में उच्चता की साधना कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं उन सबका तृतीय सवन होता है तीसरा समन भी उनका हो जाता है यह सोमयाग की पूर्णता होती है तीनों कालों में सवन होता है तीन बार तीन बार करना होता है वो तो पूरा निकलता है और आदित्य होते हैं बारह ये भी देवताओं में जो तैतीस कोटि देवता हैं, तैंतीस देवता हैं, उसमें आठ वसु ग्यारह रुद्र रुद्र ग्यारह होते हैं तो यह दूसरा ब्रह्मचारी हो गया रुद्र ब्रह्मचारी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 ये जो सम करते हैं सोमयाग करते हैं और तरह तरह के याग होम आदि करते हैं इसका लोक कौन सा है? ये कहां पहुंचेगा तो स यस्तम न विद्यात कथम कुरियात अथ विद्वान कुरियात तो वह जो इसको जानता नहीं है कि यजमान का लोक क्या है यजमान किसकी प्राप्ति करेगा यही नहीं जानता है तो कथम कुरियात वो करेगा कैसे जिसको यही नहीं पता है कि ये कहां पहुंचाएगा ये कार्य तो उसको करेगा कैसे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 वासवम भिकायती तो पूरा प्रातर अनुवाकात प्रातर अनुवाक से पहले यानी समन जो होता है प्रातः काल जो स्तुति होती है उससे पहले अनुवाक के कुछ मंत्र होते हैं जो उसको बोला जाता है जगने न गारह पत्य से गारहपत्य अग्नि सोमयाग आदि के अंदर उसमें एक कुंड होता है जिसमें अग्नि रखी जाती है गारहपत्य अग्नि उस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 मान लीजिए सामने पूर्व दिशा है इधर पश्चिम दिशा है यहां भी पश्चिम में गारहपत्य अग्नि है तो इसके थोड़ा सा पीछे उत्तर की तरफ मुख करके पूर्व की तरफ मुख करके नहीं उत्तर की तरफ मुख करके बैठा पश्चिम में है गारहपत्य अग्नि के नीचे यहां बैठा है लेकिन मुंह इस तरफ है उसका उदंग मुख बैठ करके सामा भी गाय थी वो वसुदेवता वाले शाम का गायन करता है गृहस्थी व्यक्ति यजमान कैसे गान करता है उसको साम को यहां पर इन्होंने बताया प्रस्तुत किया है तो लोक द्वार वो तो प्रार्थना कर रहा है इस लोक के पृथ्वी के मार्ग को खोल दो मेरे लिए लोक के द्वार को खोल दो मेरे को मेरे को जाना है इसमें पश्चिमत्वावयम हम तेरे को देख सके द्वार को खोलो इसमें प्रवेश करके हम तेरे को देख सकें राज्य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 जो हम स्तोप और ये चीजें चीजें सामगान में करते हैं उसका एक स्वरूप यहां पर बताया जो गान प्रक्रिया तो सामगान वाले ही बता सकते तो ये स्तुति करके शाम से गान करके और उसके बाद में अथ जो होती अब वो आहुति देता है उसमें क्या बोलता है नमो अग्नये पृथ्वी क्षित लोकक्षित अग्नि के लिए पृथ्वी को में निवास करने वाला जो है लोक में निवास करने वाला वाले मुच लोकम में उसको संबोधित करें अग्नये पृथ्वीक्षिते लोकक्षिते उसके लिए मैं नमन करता हूं और लोकम में यजमान विंद मुझे यजमान के लिए लोक को प्राप्त कराओ आप इन लोकों में रहने वाले हो मेरे को भी उस लोक को प्राप्त कराओ श्रेष्ठ लोगों से देवता से परमात्मा से कह रहा है मेरे लिए वो भी प्राप्त कराओ एशव यजमान से लोक यही मैं यजमान के लोक को प्राप्त कर लूंगा एतास्मि एतास्मि ये लुटलकार का प्रयोग है अन्यद्यतन भविष्यत के लिए मैं प्राप्त कर लूंगा भविष्य में अभी नहीं हो रहा है आगे प्राप्त कर लूंगा या व्याख्या में इन्होंने एतास्मि ये जो अलग अलग करके किया है उसकी जगह एतास्मि ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है तो लुट के अंदर तो ये एक हुआ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 ओ, ओ, चुकी अभिवादन ओके